हिमवान की दो कन्या हुई ऊमा और गंगा गंगा चली गई स्वर्ग में और ऊमा ही उमा गई इसलिए माँ ऊमा का दूसरा नाम था पार्वती पार्वती इनका नाम क्यों पड़ा क्योंकि पर्वत राज पुत्री इसी पार्वती पार्वती भागवत में इतना वर्दन नहीं है कि इनका विवाह हुआ लेकिन शिव पुराण और राम रामपुर मानस के बाल कांड में बड़ा सुंदर संत तुलसीदास जी ने बताया तुलसीदास दादी ने तो बड़ा सुंदर वर्गन दिया गया है महादेव के दीवा चरित्र जिस वक्त माता पार्वती का जन्म हनुमान के यहाँ हुआ उसके यहाँ राज्य में बड़ी सुंदर हरियाली सब यज्ञ में अग्नि बड़ी सुंदर आने लगी सबका का जब तप में ध्यान बड़ा बढ़ने लग गया एक दिन देव ऋषि नाराज जी आरोप ने कहा कि मेरी कन्या का देखी। तो तो कुछ भाग्य देखे तो पहले तो महादेव को, पहले तो भाग्य बड़ा सुंदर बताया। बोले आपकी कन्या का बड़ा सुंदर भाग्य बाद में बोला इनको वर्ग ठीक नहीं कपड़े पहनने का धन नहीं होगा शमशान में रहेगा नर मुंडो की माला रहन करेगा वो जटाधारी होगा भूत प्रेत उसके संगी और ये अब तो पति पत्नी रोने लगे बोले नारद ऋषि तो तुमने इतनी सारी तारीफ कर दी और अब तुम बुराइयां बताने लग गए देव ऋषि नारद जी ने कहा इस सारी बुराईया अच्छाई में हो सकती है अगर तुम्हारी कन्या पार्वती तब करे महादेव ये सब चीजें महादेव में है लेकिन उनके अंदर अवगुण नहीं है उनमें गुण है इसी तरह से पति पत्नी घबरा के हरे हो तो बहुत बड़ा आदमी महापुरुष में वो कहाँ स्वीकार करेंगे इतनी कठोर तपस्या हमारी छोटी सी कन्या कहाँ करेगी मना करती है एक दिन जो है माँ पार्वती ने सपना देखा की गौरव महादेव तरंग कैसा है कपूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुज्र हारम सदा विम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नी कपूर तरह गोरे हैं काले वाले नहीं है कि बिल्लू बिल्लू नहीं गोरे हो तो, तो राम राम हो है और क्या देखा कि उनके सन बारवती का विवाह हो उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि अब मैं तप करूँगी बहुत कठोर तब सब किया सबी आये ऋषियों ने समझा रहे किस चक्र में लगी अरे इंद्र से कर ले अरे विष्णु से विवाह कर ले अरे वो संसार में रहने वाले से कहाँ विवाह करेगी न मकान न दुकान बोले कुछ भी हम तो स्वामी हमारे महादेव को बना लिया मैं तो उन्हें ही अपना पति बना विष्णु जी ने भी बहुत समझाया पर नहीं माना हम बारा तैयार हो शादी करवा दे महादेव तो दूल्हे राजा तैयार हो गए शादी करने तो लिए राजा को तैयार तो करें शादी करवाने तो आगे और कथा को लेकर झूले राजा बारात के लिए तैयारी कर रहे हैं देवता सारे विराजमान है देवता होने का झूले राजा को तैयार किया जैसे ही देवता हल्दी आदि लगाने लगे उस वक्त भूत जो सामने बैठे बाकी बना शिव जी समझ गए कि हमारे भक्तों की इच्छा कि हम उन्हें तैयार करें इसलिए बोला देव आप सब हरी जाइए हमने जो हमारे गण ही तैयार कर दो चार भूत गणते दो चार सामने आईने की तरह बेटेंगे अच्छा फैसला वो करते आप कैसे लगे बोले लाओ वे दूले राजा को हल्दी लगाएंगे एक भूत तोड़ा तोड़ा आया बोला अभी अभी शमशान में मुर्दा फूक है तो कहो तो गर्मा गर्म भगूति लेकर आ जाओ बोले लिया हम महाराज भूती तो लेकर आ गए थोड़ा सा पाउडर तेज पाउडर जो पाउडर भी है फलाना शलाना जो भी है या छोरा हो या छोरी हो थोड़ा सा लगाया तो अच्छे लगे और जहां भर भर के लगा लिया तो छोरी होगी तो वो नजर आएगी और छोरा होगा तो भूत नजर आएगा ज्यादा लगा ले तो अच्छे अच्छा आपने घबर जाएगा थोड़ा बहुत पाउडर लगाया कैसे लग रहे हैं भूतों ने कहा ठीक नहीं लग रहा तो भरकर उनको ऐसा लगा दिया भूतों ने कहा क्या खबर लग रहा है मुस्कुरा रहे जब उन्होंने कह दिया ठीक ही लग रहा होंगी बोले दूले राजा को काजल लगाया जाए अब जब दूले राजा को थोड़ा बहुत काजल लगाया तो भूतो ने पीड़ा मा बोले क्या हुआ अब काजल भी छोरा छोरी थोड़ा लगा भी तो कितने अच्छे लगते और तो चंद्रमुखी देखी कैसी खतरनाक होती है जब थोड़ा काजल लगाया बोले और भर कर लगाया तो बोले भाभी कुछ खूबसूरत लग रही अब भाई काजल भी लग गया बोले शेरवानी तो ले आए दूल्हे राज क्यों जी बोले शेरवानी की क्या जरूरत है छाला तो है ना एक यहाँ पहन लिए क्यों ये हमारा ड्रेस पहन लिया अच्छा बोले भाई दूल्हे राजा के सर पर ताज भी होना चाहिए दूल्हे राज, राजा के गले में सोने की चेन भी होनी चाहिए अब सोने की चेन कहा से लेने जा वो तो हैं नरमुंडो की माला पहने तो एक चलती थी आज इतनी सारी बोले साहब क्या खूबसूरत रुद्रास्थ माला है सारी बोले भाई वो दूले राजा को पगड़ी ताज शिवजी ने ताज जाए। जाए। क्या मुंह देखने के की ये किस काम वो झटाओं आएंगे मोड़ कर उन्होंने ताज बनाया। बोले भाई दूल्हे के सर पर मोर होना चाहिए मोर पंख लाना मोर कहा मनीधर नाम का साथ खुश तो हो रहा है। भूतों ने कहा करता रहेगा इधर आ। कुछ तो बिठा दिया बोले खनक फैलाए रहे चमकारी मोर का काम करता इस तरह से बोले भाई कंगन भी तो होने से दूले राजा जाते हैं कंगन तो, तो बनवाएगा उस सांप बिचारे मूड़ ऐसे बना शिवजी ने कहा बना तुम भी आ गया इधर सांपों को साधन बनाए और भिक्षु बिचारे उदास है हमारा तो कोई दिल्ली नहीं है वो टीके लगाए जाते ना दूले राजा को टीके कहा से लेकर आ वो सारे यहाँ पर जो है भिक्षु लगा तो सारे यहाँ पर ऐसा भिक्षु लगा अरे भूतों ने कहा आप बहुत खूबसूरत भगवान विष्णु ने कहा महादेव आप इतने खूबसूरत लग रहे हो अगर हम आपके संग बारात में चलते हैं तो आपकी बेजती हो जाएगी हमको ले जाकर हम लोग जा रहे आप अपने जैसे लोग लेकर आ जा रहे हैं महादेव समझ गए कि हमारी तारीफ नहीं हो रही तो कुछ और ही हो रहा का है महादेव ने कहा बात सुनिए हमारे घर जाएंगे तो हम शादी करेंगे अगर नहीं गए तो हम फिर शादी नहीं करेंगे आपको जाना तो आप जाइए। भूतों का खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो यहाँ जी सरकार बोले जाओ बराब तैयार तो करो ले आओ अब वो सारे भूल शमशान में चले गए अरे सुनते हो वो अपने महादेव है बोले आ है बोले नूता दिया उन्हें बोले भाई किस दिल से नूता दिया अरे उनका विवाह है तो चीताओं से कीड़े भाग भूसे निकले भूत होने का लो घर में जा तो कोई बोतल में डलवा लें कोई लींबू में डलवा ले घर से भगाते हुए और ये तो हमको शादी में लेकर जा रहे हैं चलेगा कर करे साहब तो अपनी गर्दन को ही लेकर आ गए ऐसा ऐसा कितने में जंगलों में गए तो वो सारी डाय चूड़े उल्टी लटकी दी थी चले तो लटकी रहोगी आगे कुछ करना नहीं करना बोले क्या हुआ अरे अपने महादेव ने बोले हाँ उनकी शादी है ही, ही अच्छा था। अच्छा, था। अच्छा था। उनकी शादी है बोले हाँ लूता दिया उनको तो यकीन नहीं हो हमको लूटा दिया उतनी पेड़े माँ के पेड़ों से तो चाहिए चलो चलो शादी शिव जी ने इन सारे भूतों को देखा तो खुश हो गए कि अपनी बरात तैयार है। अब बरात जाएगा अब दूल्हे राजा बैल पर अब बोले घोड़ा, बोले शिवजी बोले घोड़ा है। बैल किस लिए मैंने? घोड़े की जगह बैल ही है बेल पर बेल। अब बैल आगे आगे पैदल चलने से पैदल चलने वाले तो आस्ती चलेगे ना बैल तो तेज चलेगा बैल भी नंदी सूरी बोले परेशान तेज तेज लेकर बिचारे भूतों को नाचने में बड़ी दिक्कत हो रही थी अब हर आदमी क्या सोचता है कि हम दूल्हे के सामने नाचे तो कर भूत आगे जाओगे नाचने लग जा शिवजी को बोले देखो हम भी नाचने शिवजी आगे सोचे हैं कि इनको कितनी दिक्कत हो रही है आगे आके नाचने में तो शिवजी ने कहा ऐसा कुछ करना पड़ेगा की हम हम देखते नहीं नाचते रहे सीधे तो की जगह शिव बैल पर उल्टे बैठ गए अभी ये दूल्हे राजा उल्टा ही बैठ कर बरात लेकर जाएगा तो कैसी बरात उल्टे जा रहे दिल पर बैठकर जिसको देखे वो और जोश में नाचने लग जाएंगे तो अपनी आलटका नाच रहे हैं सर कर अपने सर को दिखा दिखा कर नाच रहे हैं एक भूख के इतने सारे शरीर में मुंह थे पानी भरे मारे तो खुशकारियां लग जा करते करते मुझे कई घंटों के बाद बारात पहुंची बोले वो क्यों बोले वही यू बड़ा मोटा ताजा भूत था बड़ा भाव में निसल पे गया और वो गिर गया उसने पूरे रस्ते को ब्लॉक कर दिया बोले रोको रोको रोको बोले क्या हुआ बोले जाम हो गया मोटा मोटाता भूत नाच रहा ना था वो जाम हो गया अरे बड़ी मुश्किल से कई घंटे लगे उसको उठाने में उठाने के बाद बोला भैया क्या होगा बोले हमको बाबा जी की शादी में नाच रहे थे बोले नाचना तो पीछे नाच गिरे तो रास्ता तो ना हो फिर वो घंटों के बाद बराता आगे बारात चलिए बोले रोको रोको रोको बोले अब क्या होगा बोले वो डेढ़ पसली बिचारा भूत नाच रहा था तेज हवा आई और कहीं दूर चला गया बड़ी दूर चला गया उसे ढूंढा जा रहा कहीं बराती कम ना हो जाए जैसे तैसे उसको ढूंढ कर लेकर आ गए। बोले क्या हुआ बोले हम तो नाच रहे थे तेरी जान तो बीच में नाच कूड़े तो पकड़ तो ले तुझे ये बरात तो मनोरंजन करती भी आ रही है मतलब चलता फिरता सरकस था ये बरात नहीं थी और शिव जी भी खूब हंस रहेगी इनको देख देख कर देवताओं को लेकर भगवान विष्णु पूछ गए और जितने बच्चे थे लगा कर तैयार होकर बूढ़े पहले लोग बारात बड़ी शौक से देखते दे। बूढ़े बच्चे बहुत शौक से बारात आ गई तो सारे बच्चे बूढ़े जवान तैयार होकर गए बार देखने के लिए भगवान विष्णु नजर आपने का सती पार्वती का पति कितना सुंदर है भगवान विष्णु ने कहा आप सबको गलत फहमी हो रही है हम दूले राजा नहीं हम दूल्हे राजा के दोस्त हैं अरे लोगों ने बोला दोस्त इतना खूबसूरत दूल्हे राजा कैसे होंगे भगवान विष्णु ने कहा ऐसे होंगे कभी भूलोगे नहीं चल दिया अब पीछे इंद्र आए लोगों ने कहा ये तो पक्का रहा यही दूले राजा होंगे अरे दूल्हे राजा कुंवर जी आइये स्वागत तो है इंद्र ने कहा आपको गलत कहमी होगी बोले किस बात की बोले हम दूले राजा नहीं है हम तो दूले राजा के सेवक हैं वो तो काना पूसी करने लग गए बोले सेवक इतना खूबसूरत दूल्हा कैसा खूबसूरत होगा अरे इंद्र ने कहा इतना खूबसूरत है सपने में भी नहीं भूलोग लिहाजा ये बारात तो चली आसली वाली बरात आई जिनके अंदर ये सारे भूत प्रेत जैसी बरात हिंदुमान के राज्य में आई जितने बच्चे जो बिचारे शादी देखने के लिए आए थे बरात बूढ़े आते सब भाग गए सब बच्चे भाग गए बूढ़े भाग गए बच्चे अपनी माँ बाप के सामने मापिताओं ने पूछ लिया बच्चों क्या हुआ बोले बुध बुध बुध बुध बुध बुद बुद बच्चों के माँ बाप ने पूछ दिन ध्यान तुम्हें कहा भूत नजर आ गया उसी भूत बोले ऐसा मत करो वो तो महादेव बोले कोई निवासी वासी नहीं है वो तो भूतों का वासी है चलो जैसे तैसे कर बरात को पहुंच गई अब मैना देवी जो है माँ मैना देवी जवाई जी का पूजन करने के लिए वो तो आरती करने जाती ना सा उस जमाने में औरतों के एक्शन बहुत होते ये था मीना ने घर से आके बंद कर बोले जमाई के पास ही आके खो दिया सजाया अब दिया भी कौन सा ये एक दिया वाला नहीं था जिसके अंदर बहुत सारे दीय होते हैं वो वाली आरती सजाई और आख का खोलूंगी बोले जमाई के सामने मुस्कुराती भी जा रही रही अब जवाई के पास वो आरती गोरखी आँख खोलने वाली थी वो खोल दी सातने सारे दिए और सांप जैसी आग से करते हाँ। सांपो को जब आग का सेक लगा तो सांप खुश खुश खुश करने लगे मीना दीदी तो आवाज कहा मीना दीदी ने आख खोली मे देवी तो जमाई को देखकर घबरा गई जमाई कम भूत ज्यादा नजर आ रहे थे मेना देवी ने घबराई और थाली महादेव को ही मार दी और चली गई महादेव महादेव बोले भोले बाबा हैं महादेव समझे मुस्कुराकर ये समझे शायद बीमा में कोई रसम होगी सासू माँ थाली मार के हो जाती होगी तो अब हुआ ये और मैना देवी तो बेहोश और पार्वती जी श्रृंगार कर लिया मैना देवी की आख खुल गई बोले भूत से मैं तेरी शादी नहीं होने देव ऋषि नारद जी को कोसने लगी ये सब किया करा इस नारद का है कि भूत के मत से मेरी कन्या को इसने बांध दिया सती पार्वती जी जीते जी मैं तो तेरा विवाह नहीं होने अब तो नारद ऋषि भी आ गए भगवान विष्णु भी आ गए उन्होंने समझाया बोले पहले भी इनके चक्कर में चली गई थी अभी सिर ना चली जाए ये इनकी सदा पत्नी विवाह होने दी इस तरह से मां पार्वती का महादेव हर हर महादेव की विवाह हो गया था अभी भूतों को नाश्ता कराकर कर भेज है बोले कि सूखी सूखी शादी में हमको लेकर आ गया खाना नहीं खिलाया उनको भोजन कराकर कर विदा करते भाई ऐसे नहीं जानकर मुसीबत को भोजन कराया जाएगा मन नहीं तैयार और खिलाना के तो सोच में पड़ गए इनको खिलाया कैसे खिलाया तो बोले आराम इसी से करते जिसके बहुत सारे हैं। बेचारे सेवादारी परेशान हो उसके बाद बोले तुम कौन से मुंह से खिलाए मुंह एक नेता ऐसे करते हैं जितने मुंह पत्तल रख एक उसके मुंह गिने और चार तरफ पत्तल ही रख दिए बोले खारे किसी मुंह से भी खाए गए दूसरी समस्या की सरगटे भाई की। सारी दार घर इधर अब सोच रहे इसको यहाँ से खिलाएं या यहाँ से खिलाएं। तो एक ने कहा मुंह के पास भी रख दो हाथ के पास भी रख दो। यूं भी खाता रहेगा यूं भी खाता रहेगा रख एक समस्या और आगे सेवादारियों के पास एक के तो मुँह नजर नहीं आ रहा, सोचे रखने कहा इधर रखू एक ने कहा तुम पत्तल तैयार रखो मैं इसकी आवाज सुनने के लिए तैयार करें वही रख देना रख देते पत्थर सबसे डरपोक कौन था पता है वो खीर परोसने तो वो को खीर बोले बुध मीठा बुध खाते थे सोच कर उसने सोचा कहीं मैं खीर परोसने जाऊँ तो मुझे ना परोसने गई है उस गरीब ने क्या किया क्या कि के डंडा बांध रखा था वो दूर भी परोसता था लिहाजा इस तरह से नाश्ता वास्ता सब हो गया बारातियों को भोजन करा दिया विदा कर दिया महाराज इस तरह से शिव जी मां पार्वती के संग हुआ आज भी अपनी पत्नी प्रिय के संगठे बैठे बहुत प्यार करते अपनी पत्नी क्षण भी उनसे दूर नहीं रहते लेकिन देखें जैसे शिवजी अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम करते हैं वैसे ही मैया पार्वती अपने भक्तों से प्रेम करती है उन्होंने कह दिया देख जितना भी प्रेम कर पर मैं भी अपने भक्तों के बिना नहीं रहने वाली एक क्षण जो शिव अपनी पत्नी को दूर नहीं छोड़ते लेकिन साल में चार मरतबा वो तो अपनी पत्नी को छोड़ देते चार नवरात्रि आती है हमारी जो प्रकट होती है और जो गुप्त होती है गायब होती है तो चार नवरात्रि नौ नौ से लगा लो तो नौ नौ अठारह और अठारह अठारह कितने हो गए हा? इतने दिन देखो अपनी पत्नी को वो छत्तीस दिन के लिए छोड़ देते हैं शाम और छत्तीस दिन बहुत बड़े होते हैं ऐसे पुरुष के लिए जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो ऐसे महादेव को और उनकी प्रिय पत्नी और उनके जो भूत गढ़ है उनको हम नमस्कार करते होंगे बारम्बार नमस्कार करते है और ऐसे देवादिदेव देव, महादेव को हम बारंबार नमस्कार करते हैं कि जिनकी कृपा सब पर बरसती है, संसार जिनको देता है उन्हें हमारे भोले बाबा अपनाते हैं ऐसे भोले बाबा की क्षमागति में हम भी पड़े, वो कृष्ण के दास हैं, वैष्णव नाम यथा शंभू, भगवान कृष्ण के बोले निकट हैं, तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हे महादेव आप हम पर कृपा करें और हमें महादेव की श्री कृष्ण की शुभ भक्ति मिले और हमारा हमारा रुझान कृष्ण में बढ़ता जाए ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं खोले हर हर महादेव की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा